इच्छा मतम भ्रिति सृष्ट विनिश्चिता काला प्रसूति भूता नाच चिंतका थोड़ा देखिए यथारोकिक कुला संकल्पना घटाधिकार्य लोक में भी वास्तव में कु का द्वारा किए जाने जाते कार्य वह संकल्पना मात्र ही है न तो देखिए घटाधिकारी सृष्टि निष्ठा उससे अतिरिक्त तो घटा कार्य सृष्टि कुछ भी इष्ट नहीं है नाम रूप रूपये मंत्र कार्य संकल्पियोष निर्माण अभिगमात नाम रूप से वह अपने भीतर ही पहले संकल्प करता है फिर बाहर में से संकल्प के मुताबिक कार्य होता दिखाई देता है उसी प्रकार ईश्वर ने भी नाम रूप इस जगत को अपने भीतर में संकल्प कर लिया उतने से क्या हो गया बाहर हुए के समान दिखाई देता है तथा भगवत सृष्टि संकल्पना का मन इस तरह से भोग भी को लेकर के विचार हो गया सृष्टि को लेकर के पांच गल्प और प्रयोजन को लेकर क्योंकि तो सृष्टि सृष्टि जो जैसा करा जैसा तैसा कुछ, कुछ तो है रहने तो उसको प्रयोजन क्या यहाँ भी विकल्प दोगाथम सृष्टि क्रीडार्थमित चापर देवशेष स्वभाव आप भोग आर्धन सृष्टि की अन्य कुछ लोग कहते हैं भोग के लिए ही ये सृष्टि है हर व्यक्ति के अपने अपने कर्मफल भोग के लिए सृष्टि है और कर्मफल भोग करेगा उसके बाद इच्छा फिर जगेगी तो फिर कर्म करेगा ये चक्कर चलते रहेगा खाने के लिए जीना जीने के लिए खाने वाली बात है तो वैसे कर्म के लिए भोग भोग के लिए कर्म चक्कर चलते रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये क्रीड़ा के लिए सृष्टि है भगवान की अपनी केवल क्रीड़ा है लीला चापर छ से अन्य जितने भी मत है प्रयोजन को लेकर कहने वाले अन्य उन सारे को संग्रह कर ले रहा है देव से स्वभाव वस्तु भगवान का स्वभाव ही है सृष्टि होना और स्वभाव के अंतर्गत सारी बात आ काल वगैरह सब अपने आप समय से पर सब चीज ही होते जगह स्वभाव होते जैसे आप लोग का अपना स्वभाव होता है ऐसे पर उठते हैं लघु शंका शौच भोजन ऐसा व्यवस्थित चल रहा है टाइम टू टाइम सब समय समय पर होती जा है उसी प्रकार ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि स्थिति पढ़ाई का ना इस कोई प्रयोजन व ढूंढो मत ऐसा कहते क्योंकि आप दे काम से का ईश्वर है आप पूर्ण काम पुरुष है उसकी इच्छा क्या हो सकती है भोग के लिए इच्छा होगी नीड़ा के लिए इच्छा होगी किसी प्रकार संकल्प नहीं कुछ नहीं इच्छा नहीं हो सकती ना कोई चीज का संकल्प करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए वो भी नहीं है क्योंकि सब कुछ उसका स्वभाव से चलता है एक अंतिम पाद आप सारा वह खंडन कर आप मानते हो उसके ईश्वर को पूर्ण काम पुरुष है फिर क्यों ये सब लपड़ा करेगा आदमी करता कब है जब अभी अपूर्ण कामना है उसकी पूर्ति के लिए वो मेहनत करता है इच्छा करता है संकल्प करता है जो भी उसने विकल्प दिया सारा का सारा सृष्टि का और भोग भोग के लिए करेगा लीला के लिए करेगा तो भी एक वह जो इच्छा है चलो खेलते हैं ऐसे मन आता है बच्चों को खेलते हैं। काम ना खेलने की कामना है क्या होता है भोगने इसलिएगा काम, का काम, काम है और जब आपका जो आप ईश्वर जब पूर्ण काम है आप है वास्तव में अकाम पुरुष है फिर वहां पर लीला या भोग या सृष्टि सब कहा सारे विकल्प अतः आत्मा अका पुरुष थे? भले कई बार बोल चुका हूं इसलिए विशेषता आनंद की आधिक्यता कैसे बढ़ती है जितनी आपकी कामना घटती जाए उतनी आनंद बढ़ती है। श्रोतृ सकाम से काम तार बार, बार कहेंगे आनंद में मानसा प्रकरण में जितनी कामना कम उतनी आप आनंद में मस्ती में जितनी कामना बढ़ती है उतना आदमी झंझट में पड़ती और यह तो ईश्वर बिल्कुल कामना नहीं है या तो पूर्ण काम है या तो आप तो तो प्राप्त कामना वाला है या पूर्ण कामना वाला है या तो अका तो तो वाला ईश्वर ही माना जाता है ऐसे में सारी व्यवस्था आपकी जो विकल्प है चान्य खत्म हो जाता है प्रयोजन करता है भोग के लिए है कोई कहता लीला के लिए है अन्यो पक्ष और दूषणम देवसीय इन दोनों पक्षों को दोष देने के लिए एक बात कह दिया देव का यह स्वभाव है देव से स्वभाव पक्ष में देव के स्वभाव पक्ष को आश्रित करके सर्वेशम व पक्षा नाम आपका अथवा सर्वेशम वितने भी पहले पीछे पांच और ये दो सातों का सातों विकल्प सर्वेशम व पक्षा नाम सगल पक्षों को आत्मकाश प्रिय इस वचन के द्वारा करलेन ऐसा अनु कर दिया गया है लेना स्वभाव व्यतिरपा क्योंकि रज्वादी अधिष्ठानों के अविद्या के स्वभाव से अतिरिक्त सर्पादि रूपेण आभाषित सृष्टि होना स्थिति होना सर्पगा और सर्व का लय होने के पीछे अविद्या स्वभाव से कोई और कारण सामग्री आप नहीं बोल सकती है जैसे उसी प्रक्रिया में क्या है भ्रम है ना जैसा रज्जु में सर्प भ्रम है उस रज्जु में हुई सर्प भ्रम का पीछे तारस सर्प भ्रमात्मिक का विषय विषयभूत जो सर्प है उस सर्प की सृष्टि सर्प की स्थिति सर्प का लय का कारण क्या आप कल्पना करोगे क्या व्यवस्था देंगे अविद्या के अलावा और कुछ व्यवस्था नहीं हो है जिस प्रकार उसी प्रकार से यह जो बाहरी जगत तुम आप देख रहे हो इस जगत का जो घटपड़ा विषय है और जगत संपूर्ण है यह संपूर्ण जगत की भी एक भ्रम होने के नाते इस भ्रम का विषय होता है जगत है इस जगत की सृष्टि स्थिति और लय का पीछे कारण क्या होगा एकमात्र विद्या माया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता हिद्या भी वास्तविक नहीं है जिसको दिखता है उसके लिए मानना इसे कहा जिस प्रकार राजस्थान में देख दो पर अधिक लेना सृष्टि हुई नहीं, इस रज्जु में पैदा ही नहीं हुआ। है उसका जिसको दिखाया जाता है उन्हें कहना पड़ता है रज्जु में जो आवरणभूत जो कल्पिता अविद्या है उसने सारा तुमको दिखाया जाता और जिस क्षण तुम हो उस रज्जु का आवरणभूत विद्या तुमने अपनी वृत्ति विशेष से नष्ट कर लिया तो सिवा सर्व का रह गया यहाँ पर भी जब अहंकार जो, जो है अपने अवर्णा विद्या को नष्ट कर लेता है आत्म को, अहंकार जो है अपने शास्त्र बल के आधार पर चलते हुए अपने जो पृथक को त्याग करके स्वत्व आत्मिक अनुभव कर लेता है तब क्या होगा यह सारा संसारी कदम नम न जगत की स्थिति आ जाएगी दूसरी पंक्ति कहा स्वभाव नाम ऐसा पूछे जाने पर जवाब में कहते हैं नैसर्गिको अप्रोक्ष माया शब्दार्थ नैसर्गिक अनादि सिद्ध अप्रोक्ष सभी का भाव सिद्ध विद्या न किंचित अवे स्पष्ट बोलता है माया सिद्धार्थ तसुगुल आमसी का परमेश्वर सेव सृष्टि सैसर्गि माया विता सृष्टि अनाद मैसे सृष्टि य मत सिद्धांत आश्रिया सिद्धांत जन लोक जगत है उन लोगों के लिए लो कोई जगत का कारणीभूत मायावत चिंतित रूप ईश्वर है उस ईश्वर के स्वभाव है होते रहना चतुर्थ पाद श्लोक का चौथा पाद समझना आत्मा पा का चौथा पाद नहीं है पक्ष और अन्य दोनों पक्षों में जो भोगार्थम अथवा क्रीडार्थम ये दो तो पक्ष के लिए आप तीसरे पाद को भी दूषण के रूप में प्रयोग कर सकते देवशेष स्वभाव यही दो काफी है खंडन करने के लिए भोगा न भोगात है न क्रीडार्थ में स्वभाव है दोनों पक्ष अपने आप खत्म हो गया और बाकी पक्षों के लिए आप तक काम बाकी पांच और ये दो सब भी इसी से भी हो सकती है ईश्वर से ईश्वर प्रख्यापन सृष्टि एक पक्ष स्वरूपा माया स्वर सृष्टि पक्ष द्वयम जो सब गिनारे सृष्टि ईश्वरत्व का ख्यापन करने के लिए सृष्टि होती है पहला पक्ष थी दूसरा था स्वप्न स्वरूप तीसरा वाला था, और था काला ही कालास्तु उदासी एकम पक्ष तथा विकल्पातर और उसमें प्रयोजन था भोगगत सर्वेशाव पक्षाण दूषण चतुर्थपाद ने उत्तम उन सभी पक्षों का दोष एक की जवाब से दे दिया आ, आप्त कामस्य काम से काम से परसन माया बिना विभूति क्योंकि आप्त काम जो परमात्मा है शुद्ध ब्रह्म हम माया के बिना उसकी क्या पर भी नहीं हो सकता है ना शुद्ध ब्रह्म का कोई विभूति भी है माया कैसे पता चलेगा माया से ही विभूति का प्रकाश है विवर्त कैसे होगा ब्रह्म? ब्रह्म मुख्य कारण है लगाया जाए कपड़े में चित्र जमता नहीं मानता आजकल जो प्रिंटिंग करते कपड़ों पर है ना प्रिंटिंग ही कर दिया रंग रंग ने पेंटिंग करने की जरूरत नहीं लेकिन प्रिंटिंग भी काटे दो चार बार धो गया वो कारण क्या है कि वो जो मंड था वो निकल गया जहां से निकल गया वहीं से चित्र गायब हो जाएगा विभूति भी व्याख्यान व्या आप ख्यापन नहीं कर सकते नप्रम माया ध्यान सारूप्य मंत्रिणा स्वप्र माया दृष्टि सृष्टि शक्य थे और स्वप्न और माया में देखा पदार्थों की सदृश कहीं सत्य पदार्थ देखे में स्वप्न का कथन करना भीष्ट नहीं है रेवत्यो भी स्वप्न स्वन का मतलब क्या चीज है नी झुट्टी दिखाई दिया इसी का नाम तो स्वप्न है स्वप्न नाम किसका है जो चीज हो ना अंतु तो दिखाई देवे फालतू की उसी का नाम स्वप्न माया भी उसी का नाम है, जो है ही नहीं फाल दिखाई दे रहा है नीचे परमानंद स्वभाव से परस बिना माया इच्छा और विपरीत संरक्षित है माया स्वयं इच्छा कैसे कर डालेगी? चेतनता के बिना चेतन की सामिध्य चेतन की जो है सहयोग के बिना जड़ातने का माया स्वयं उसके अंदर इच्छा कहां से जग जाएगी कि इच्छा तो चेतन धर्माना आपने नहीं है का है? इच्छा को तो स्व अविक्रियम युक्त स्वतः अविक्रिय वह उस परमात्मा के अंदर भी इच्छा संबंध नहीं कह सकते न चा माया मंत्रण भोग क्रीडित तो सुपूप देते माया के बिना परमात्मा भोग ने क्रीडा हो सकता है तो तो माया में सृष्टि है भगवान का यह माननी पड़ेगी कोई कहता है काल से उत्पन्न हुआ कहते नहीं नहीं भाई रज्जू में जो सर्प पैदा हुआ उसका तो कारण क्या था काल था क्या किसी काल विशेष में ही ज्जु में सर्व दिखेगा क्या काल से कोई लेन देन नहीं है अनेक निमित कारण है भाई कार वगैरह उन अनेक निमित्त वगैरा कारणों को लेकर के वहां रज्जु का अविद्या सब कुछ खेल रच देती है मुसी अविद्या का काम है अविद्या का सत्वांश उस वस्तु को प्रकाशन करेगा अविद्या का रजवंश उसमें क्रिया संपादन करेगा अविद्या करता मंश स्थूल सर्व को दिखा देगा अंश त्रियात्मिका अविद्या काम कर देता है। और आपकी जो वृत्ति यहां से गई है उसमें तो किससे हुई अविद्या से आपकी वृत्ति ने क्या किया यहां से जाकर के देखना चाहता था रज्जु को या जो पड़ा चीज उस चीज को जानना चाहता था हम जानते, जानते रज्जू है वो और लेकिन कुछ चीज पड़ा है वो देखना चाहते हैं आप वस्तु को देखने गए तो यह वस्तु को देखने गई हुई वृत्ति वस्तु को आवरणात्मक अविद्या को भंग नहीं कर सकी मंद अंधकार राज्य बाह्य निमित्तों के कारण तब ये वृत्तिवचिन चैतन्य उस अविद्यावचिन चैतन्य से मिलजुल करके सारा नाच नचा दिया चैतन्य गया रजुवचिन चैतन्य कावरणात्मिक जो अविद्या चैतन्य है उसके साथी के लिए भूत हुआ उस अविद्या को भंग करके रज्जु को प्रकाशन नहीं कर सका तब अविद्याचिन के साथ एक ही भूत हुआ वृत्तिवचिन चैतन्य क्या कर दिया वहां पर एक सर्प को बना दिया उस अविद्या को सर्प को बनाने में मदद कौन किया वृत्त वचिन जो गया हुआ है उसके अपने संस्कार विशेष थी वो सखी काम से वृत् चिन्ह एक ही भूत हुआ और प्रकाशन न होने के कारण से क्या किया झट भी इसके पास विद्यमान संस्कार को लेकर के कारण नहीं है इसलिए जो अंतिम पंक्ति भाषा में जो है रजवादी दृष्टान जो दिया है वो इसलिए दिए दिखाने के लिए काल से सृष्टि जो मानते है उनका खंडन करने अधिष्ठान भूत रजवादी नाम स्वभाव शब्द तो स्व अज्ञाना देव स्वभाव शब्द से क्या लेंगे वास्तव में अज्ञान ही है, अविद्या माया तथा सर्पाद्यादि परमात्मा के अंदर उसी की माया शक्ति के वजह से आकाशाद आभा होता है इन्हीं बातों को मन में रखकर आत्म आकाश संभूत इत्या है न तो काल तो काल जो है भूतों का कारण है इसे कोई श्रुति नहीं है ना आत्म आकाश का संबु काला का नहीं। भी नहीं है। इस प्रकार से प्रथम छ मंत्र जो थे अवस्थात्र को ख्यापन करने वाले और मानी विश्रुत जस्ताग वृष्टि में और सम में विराट या वैश्वान हिरण्य गर्भ और ईश्वर उन त्रय का चिंतन करता हुआ उन तीनों में विद्यमान जो तीन आत्मा माने जा रहे हैं तो अवस्था त्रय का विमानी वो तीन नहीं है वो एक ही है स्थान भेद से भोग भेद से है ना भेद से जो कथा अवस्था भेद से जो कहा गया है उनमें व्याप्त हुआ एक ही आत्मा है स्थापित कर दिया और वह आत्मा तत्वि तो से रहित होकर भी होकर विशुद्ध रहता है सदा ही नहीं होता अवस्थात्र में परिचिन है ना वो तथा अवस्था अवच्छिन्न है तथान से अवचिन्न है संज्ञा तशिष्ट है इन वास्तव में इन सकल स्थान विषय और अवस्था आदि का परित्याग करता हुआ संज्ञा त्रय को भी त्याग नहीं इसलिए अपने आपके वो तीनों चीज उपाधि छूट गई स्थान विषय अवस्था उपाय जब छूट जाएगी तो नाम किस लिए रहा गया उसके, ना उस उसके चौड़ा दे रहे हैं चतुर्थ पद त्रो प्राप्त वक्तव्य चौथा पद मिलेगा पूर्व कार्य का यहाँ चौथा पद मे आत्मा का चौथा आत्मा का तीन पाद का वर्णन हो गया छह मंत्रों से और नौ नौकारिकाओं से अब जो आत्मा का चौथा पाद है जो क्रमश प्राप्त हुआ वही प्राप्त है अंतिम वो कहना चाहिए इसके लिए ही आरम्भ कर रहे त्या तप्रज्ञ इत्यादि ना मंत्र आएगा निषेध मुख से कहेंगे नान तप प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम इत्यादि मंत्र शुरू वाला प्रवृत्ति प्रवृत्तिमित शून्य तथा शब्द इति विशेष प्रतिषेदी क्षति क्योंकि सकल शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त शून्य है वो किसी भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के किसी भी शब्द को आप उस ब्रह्म तत्व तत्व तक्तु के लिए प्रयोग नहीं कर सकते अभी आपका शब्द प्रवृत्ति गीता में भी या क्या शब्द का प्रवृति निमित्त चौथा पंक्ति में आएगा विस्तार विचार करें वही बाद में देखेंगे अब समझ लो सभी शब्दों का जो प्रवृति निमित्त माने गए हैं चार या पांच जो भी है उनमें से एक भी प्रवृति निमित्त इस ब्रह्म तत्व में तुरी तत्व में न होने से कोई भी शब्द को प्रयोग नहीं हो सकता तब्द अन व शब्द के द्वारा अभिधेय नहीं है इति विशेष प्रतिषेध है नहीं वह इसलिए जो जो विशेष आपने पूर्व अवस्था त्रय में सुना है उपाधि त्रय सुना है आपने उन सब विशेषों का प्रतिषेध के द्वारा ही तुरक्षति तुर तत्व का निर्देश करने की इच्छा से अगला मंत्र शब्दी आरंभ कर रही है पूर्व पक्षी झट खड़ा हो गया महाराज मंत्र बोलो मत पहले फिर तो आत्मा शून्य है शून्य पूर्व पक्षी खड़ा कर बोलता है महाराज फिर तो आप तो आत्मा ये शब्दों के निर्देश करने योग्य ही नहीं है शब्दों का विधि नहीं है फिर तो वह शून्य है न ऐसा मत कहो अनुजी सर्वा शब्द निमित्तानि गुणादीनि प्रवृतनी प्रसक निषेध के द्वारा शिष्ट का अवबोधकर्ण वाच्य अगर निषेधन शिष्ठ से परिशेष ये परिशेष पद्धति से बोध कराया जा सकता तो है और कोई रास्ता नहीं किसी को अतद व्यावृत्ति भी करते है क्या है ब्रह्म अत क्या है ये जगत इसकी व्यावृत्ति मैंने निषेध कर देना जगत निषेध द्वारा ही जो परिदृश्यमान जगत है प्रसक्त जो जगत है इसे प्रतिषेध करते करते जाओ एक एक का प्रतिषेध करते जाओ तो क्या शेष बचेगा उसी का नाम ब्रह्म शिष्ट मैंने परिशिष्ट जो अवशिष्ट है उसका बोध इस तरह से जो करा दिया जाए उसी का नाम क्या है या शब्द में कहा उसको निषेध मुखे विशेष प्रचेद मुखेनो उपदेश देना तब पूर्प कटाव कर कहता है महाराज ये तो हो नहीं सकता साक्षात तो जी नहीं है इसके लिए आप निर्देश कर रहे हो फिर वह चतुर्त जो चीज है चतुर्थपाद वाला विधि मुख से उसका निर्देशन ना हो सकता है फिर तो वह अशून है निषेधे तो नहीं निर्दिष्य मान क्योंकि निषेधों के दौरान मान होता है जो वो अंत में क्या है अभावत्मक हो गया आपसे पूछा पट क्या है तो आपने घटा भाव है कुड़ाला भाव है चक्रा भाव है तो चित्र कुड़ाल है घट है चक्र है बना हुआ है आपने पट का वर्णन करो बोला तो आप क्या कह रहे हैं अरे ये जो कुड़ाल दिख रहा है कुड़ाल के अभाव का नाम पट है चक्र दिख रहा है चक्र के अभाव का नाम पट है ये जो राशव कड़ा है उस रास के अभाव का नाम पट है ऐसी जितने भी वहां चित्र हैं साब के अभाव कहते जाओ कहते जाओगे तो क्या कह समेगा अभात्मा कह पट अरे तो पट क्या है अभाव भाव का मतलब शून्य है तो सिद्धांतिक मत कहो भाई तुर जो वस्तु है शून्य नहीं हो सकता शून्य इतना अनुमान नहीं कर सकते तुर्य शून्य आत्म काम विशेषता तो ये जो है शून्य है निषेध विषय होने से घटा घटाभावत ऐसा ही पूर्वक से कहता है कद नहीं, नहीं, नहीं भाई सदिष्ठान कल्पनाधि रजिताधि कर देंगे आनंद गिरी में सिद्धांत पक्ष का अनुमान दिया है देखिए जगत सद अधिष्ठान कल्पित्वात तथा विधर रजिताधि विमत कैसे क्या लेना जगत विवादास्पद कौन है जगत जगत कैसा है ब्रह्म रूपी अधिष्ठान वाला है क्योंकि जगत कैसा है कल्पित है ना कल्पित रजत कैसा है अधिष्ठान वाला है सप्तान कौन है वहां शुक्ति दृष्टान्त में शुक्ति रूपी सप्तान में रजत कल्पित होने से अधिष्ठान में घट गया ना हेतु तो और साठ यत्र कल्पित्रद अधिष्ठान जो जो कल्पित होता है वह वह कोई न कोई सत अधिष्ठान वाला होता है जैसे कल्पित रजत अतय वह सतरूपी शुक्ति अधिष्ठान वाला है जैसा वैसे जगत भी कल्पित होने के नाते सत अधिष्ठान वाला है इस प्रकार से उसकी शून्यत्मता खंडन करके सदात्मता सिद्ध अधिष्ठान कैसा होने चाहिए अधिष्ठान में होगा क्या कल्पना में कल्पना नहीं होती है में होता है जो जगत का अधिष्ठान होता है ब्रह्म यथा रजताधिष्ठान बोता है जो शक्ति सत्य है उसी प्रकार जगदाधिष्ठान जो ब्रह्म या तुरी तत्व तो सत्य है शून्य नहीं है हनुमान इस बात को मन में रखकर भाष कर देंगे। मिथ्या मिथ्या विकल्प कि है। अधिष्ठान तो निर्दिष्ठान नहीं हो सकता और स्पष्ट करते नहीं रजत सर्प पुरुष मृग दृष्टक का रज्जु स्थानो उदिगिना अवस्थास्पदा कल्पयितुम् कल अवस्थास्पदा कल्पयितुम् कहते हैं कि भाई देखो रजत है में सर्प है रज्जो में पुरुष है ठूंठ में स्थानो अमृत दृष्टि का ऊषर भूमि आदि से व्यतिरेक उनसे भिन्न होकर के माने मन शून्य अधिष्ठान वाला अधिष्ठान वाला होते हुए कल्पना करना भी नहीं सकता कल्पयुम भी नहीं सकता रूपी अधिष्ठान में इन अधिष्ठानों को छोड़ के रजत है ना शुक्ति भूमि इनको छोड़कर के इत्यादि व्यतिरकेण अवस्थास्पद शून्यधिष्ठान का शक्य कर ही नहीं सकता शून्य में उदका धारा दे घटा दे है। फिर तो लक्षण बना देना सर्व का अधिष्ठान शब्द हो गया से बोल रहे हो सीधे सीधे आप अनु अनुयुख से लक्षण बना के बोल सकते हो सर जगदात्मक सर्वकल्पनाधिष्ठान ब्रह्मण लक्षण बोलो प्राण आर्विकल अधिष्ठान प्राण आदि सगल विकल्पों के अधिष्ठान होने से तुरदवाच्य ही हुआ शब्द अन विधेय अवाच्य नहीं रहा इसलिए न प्रतिद्यम इस प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा प्रसाद प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा उस ब्रह्म को बोध कराने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि जैसे घड़ा क्या है किसने पूछा तथा जलाधिष्ठान घो आधार है उदक आधार आधे रिव उदक आधारत्म कलशस्य है जैसे आप जलाधारत्व ने घट का बोध करा सकते हो सर्वकल तो प्रतिष्ठानत्व ने प्रमुखत्व ने बोध करा सकता नुख से सीधे सीधे जलाधारत्व जो घट में है जलाधारत्व तो जो घट में है वो क्या है जलाधारत्व तो जो घट में आप देखोगे वो कैसा है वो वे विचारी है सदा घट जलाधार नहीं हो सकता है क्या देखो ये जरूरी है घट में हमेशा हम जल भर के रखेंगे अरे कभी चना भर के रख देंगे कभी कुछ भर के रख देंगे कभी दही रख दिया कभी कोई और चीज रख लिया अपने मर दिया खाली उल्टा कर के रख दिया हमेशा जल आधारित बने रहना वो लेकिन ब्रह्मे ऐसे व्यविचारिक लक्षण कैसे बना दूंगा जब घट में ही आपको जो है वाचित अव्यविचारिक लक्षण नहीं बना सकते हो आधारित्व तो को लेकर मतलब तो अविचार्य लक्षण क्या होगा घटगा मत चाहे जल रहे थे कुछ मत तो विचार ही नहीं होता। उस प्रकार से कोई आकार विशेष को लेकर गुण विशेष को लेकर आप ब्रह्म में नहीं बना सकते लक्षण वहां तो मत बन जाएगा उसके आकार है और साकार विशिष्ट का हमको नाम है ये बोल सकते नाम और रूपात्मक जगत है वो इसलिए नाम रूप तो जगत में रूप को लेकर लक्षण बना सकते हैं तब तथा नाम वाची वस्तुओं का लेकिन जो नाम रूप रहित है ब्रह्म उसमें कैसे बना दूंगा लक्षण इसलिए असंभव है प्राणादि विकल्प से असपात शुक्ति का वास्तव में जैसा जल भी व है घट भी सत्य है इसे जलाधारत घट में आ भी जाएगा कुछ समय के लिए यावत काल पर्यंत जल घट में है तावत काल पर जलाधार घट में आप बता भी सकोगे क्योंकि जल नाम का चीज है इन्हे प्राणालि विकल्प है क्या हैं प्राणालि विकल्प से असतवा यह तो है ही नहीं पैदा नहीं हुए वंध्या पुत्रवते सारा जगत है नहीं वो झूठ है इसीलिए विद्यमान वस्तु को लेकर आप अधिष्ठान घटा रहे थे घट में जल एक विद्यमान वस्तु है उसको लेकर आप तदाधार तुम घट में ले आए लेकिन यहां कैसे हो गया कुछ विद्यमान ही नहीं है किसकी अधिष्ठान बोलोगे आप प्राण आदि होंगे अधिष्ठान प्राणादि विकल्प तो है ही नहीं मुझे दिख रहा अरे आप दिखाई तो दे रहा है इतने वर्ष है जो मानना जरूरी है कि आकाश में नील रूप दिखने से बेरा मान लो आकाश में रूपवान है आकाश मान लो ग क्या कोई भी दर्शन वाला आकाश में रूप गुण को नहीं मानता कोई भी दर्शन नहीं मानता आकाश लेकिन सबको दिखता आकाश में नील रूप क्या बताओ तो दिखते हुए कोई मानने को तैयार है नहीं उसमें दिखाई तो दे रहा है सभी को दिख रहा है लेकिन कोई मान नहीं रहा इसी तरह से आप जगत भले आपको दिखा दे रहा है लेकिन कौन ब्रह्म ब्रह्मे है नहीं क्यों नहीं मानते हो अवस्था क्या होना है इसे कौन अवस्था की चलो आकाश रूप ये बोलने को ब्रह्म में मानने में आपत्ति क्या आपको असल में क्या है इसमें आसक्ति हो रखी है आकाशस्त रूप में आपको कोई आसक्ति नहीं है इसलिए आप झटी बोलते नहीं है बोलने में कोई झको लेकिन इसमें आसक्ति है ना ये मेरा मैं हूँ मैं और मेरा ये जखड़न चल जबरदस्त है ये कह नहीं ये नहीं है मेरे स्वरूप में ब्रह्म में नहीं है नहीं बोल सकता आसक्ति इसलिए असंग शस्त्रता परच्छेदन करना पड़ता है असंग आना पड़ता है ये संग दोष है इन चीजों के की प्रति जो हमारा संग है संगा संजाय दे काम काम क्रोध सारा चक्कर संग और स्वरूप क्या है आपका असंघ ये पुरुष और हम असंघ यम पुरुष अपने स्वरूप असंगता में पहुंच जाए फिर तो आपको कहानी में कोई जगत है ही नहीं अरे जब क्या हो रहा है तो नाटक चल रहा है लीला चल रही है आपके अपने दृष्टिकोण में भी हो रहा है हो रहा है क्या आपत्ति है अरे आपके दृष्टिकोण में नहीं है क्या हाँ हमारे दृष्टिकोण में भी यह एक स्वप्नवत मायावत चल रहा है। इसे माया भी कल्पना करते रस्सी है सीधा हो गया देखो देवता आ रहा है देवदूत आ रहा है देखो देखो देवदूत आ गया वैसे भी शरीर का आना जाना जो कुछ भी हो रहा है सारा का सारा एक सिनेमा के समान नाटक के समान समझ में कोई आपत्ति नहीं इसे अपनी अपनी जो पात्र रहता है जैसे एक सिनेमा में क्या होता है नाटक में जो होता है जिसको जो पाठ करने को मिला है अदा करने को मिला है वह उसकी पात्रता को सही इतनी बढ़िया ढंग से अदा करता है आदमी देखते दे रह जाता है उसको और आप जो पाठ करने अपनी, -अपनी पात्रता को संयक अदा नहीं किया हो गया। चली नहीं बेकार चलती नहीं मेरे इसी तरह से आपकी सिनेमा भी नहीं चलती आपका जीवन रूपी सिनेमा फ्लाप हो जाता है आप ठीक से उसको अदा नहीं करते ठीक से अदा करने का मतलब क्या शास्त्र में प्रमाण दे कार्या व्यवस्थित हो शास्त्र प्रमाण के आधार पर अपना कर्तव्य को समझ करते रहना पड़ता है तब आपका जीवन रूपये नाटक फ्लॉप नहीं हो सकता फेल नहीं होने वाला क्योंकि आप अपने जीवन अपना को अपना कोई भाव से करी नहीं रहे हैं अहंकार से नहीं किसी से नहीं ये हमारा शास्त्र कह रहा है वेद कह रहे इसे करो ये करो ऐसे कर रहे हैं बस काम ऐसे परिस्थिति में हमें एक कर्तव्य बताया वो तो कर्तव्य हम निभा जब कर्तव्य नहीं निभाओगे अपने आप का आहार विहार क्या हो जाएगा युक्त हो जाएगा संयत हो जाएगा युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवदी दुख कहा अब नी शास्त्र के अनुसार आप जीवन चलने के प्रयास करने लग जाएं अपने आप वो स्थिति आती है जहां स्थिति आ गई फिर भगवान ठेकेदार बन जाते योग क्षमा वहां में हम युक्त हर विहार में क्या ये संतुष्ट हो जाएगा संतुष्ट हो योग क्षमा में हम आ जाएगा ये अपने आप हो जाएगा आपके साथ और सारी व्यवस्था बनती जाती बनती जाती होती जाती क्योंकि आप सही ढंग से नाटक कर रहे हैं आपके नाटक में सहयोगी पात्र जिस तरह के लोगों की जरूरत है उन पात्रों को स्वयं भगवान जोड़ दे जाएंगे और एक भी गड़बड़ नाटक करने वाला बीच में आता है तो उसको भगवान तुरंत भगा देंगे चल भाई तो यहाँ ये नाटक मंडली के लायक नहीं है नाटक वाले मंडली होते रामलीला की मंडली तो वैसे ये भी एक मंडली है इस मंडली में कोई आता है नया कोई पुराना चला जाता शाश्वत कोई मंडली तो है नहीं हनुमान जी की एक्टिंग कर लो कब तक करेगा बुड्ढा हो जाए तब भी हनुमान जी का एक्टिंग कर पाएगा क्या <laughs> नहीं वो दूसरे मंडली में भी नहीं तो बुड्ढा हो गया ना आप किसी मंडली के लायक नहीं है वो है। हाँ। तो कोई दूसरा जवान आ जाएगा ना उसमें कोई दूसरा जवान आ जाएगा मंडल में जाएगा, जाएगा। वो तो वो भी जा सकता है जहा उसके अनुकूल मिल जाए मंडली वहां पहुंच जाएगा ये तो हो रही जीवन में और हो क्या रहे है। आप जब चार छात्रों के गुडे तो वहां से एक निकले दूसरेगा वो, वो वहां से यहाँ क्यों नहीं समझते समस्या तो यही होती है यह भी समझ लेंगे तो जीवन एक बहुत सुंदर नाटक हो जाएगा आपको देख देखो नया नया आगे एक नया नाटककार आ गया है अभी हम लोगों के बीच में एक रिटायर्ड हो गया या प्रसन्न हो गया तंखा कम मिली है ही कारणों से तो आने चला जाता है ना अपेक्षाओं के अनुरूप उस मंडली से जो उसका अपेक्षा है उस नाटक मंडली से अपेक्षा जो थी वो ना मिली तो निकल के दूसरा मंडली में चला जाता है क्यों नहीं हो गया कमाई कर लिया जो रिटायर्ड हो गया ऐसे में रिटायर्ड भी हो सकता है तो हमने कहा ऐसे रिटायर्ड क्यों बोला मैंने अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हो जाएगा रिटायर्ड हो गया तो जाएगा यही तो काम नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है और कई बार से रिटायर्ड नहीं होता है तो भगवान जो है आजकल की सरकार वीआरएस आर एस करते रिटायरमेंट सर्विस कर दी है जाओगे जबरदस्ती चल जाओ निकाल दिया जाता है क्या करें मंडली के को है नहीं एक सड़ा मछली पूरी तालाब को सड़ा देता है दुर्गंधन है ना तो क्या करना पड़ता है सुबह को इसी करना पड़ता है कि एक कभी दया नहीं करनी चाहिए पीछे नहीं हटना चाहिए गड़बड़ आनंद है तो तुरंत ही जो है हा, हटानंद कर देना चाहिए हटा हो तो गुरुकुल टिकेगा ना जैसे कुल होता है घर होता है घर में भी एक गड़बड़ है तो फिर उसको तुरंत नियंत्रण करना जरूरी है तो उसके चक्कर सब बिगड़ जाएंगे सर बड़ा सही है तो सब सही चलते देखो बड़े के नकल करते ना छोटी चितने भी है क्योंकि एक साल डेढ़ डेढ़ साल का फर्क होता है बड़ा जैसे चलेगा जो भी पीछे चलेगा वो जो खेलेगा ये भी खेलेगा वो जो बोलेगा ये भी बोलेगा काली बोले ये भी बोले, गाली, गाली बोलेगा बड़ा सही नियंत्रण में है तो सब पूरा का पूरा परिवार टिक टिक जाता है भी कोई कोई शैतान जन्मों की कोई पाप संस्कार से कोई शैतान पैदा हो गया घर में बीच वाला गड़बड़ कर उसको तुरंत कंट्रोल करना पड़ता है उसी प्रकार गुरुकुल है आश्रम सब इसी प्रकार के हैं कोई छोटा नाटक मंडली है कोई बड़ा नाटक मंडली इतना ही तो फर्क है अपने पास छोटी सी नाटक मंडली है कैलाश आश्रम बड़ा नाटक मंडली है उससे और एक आश्रम और बड़ा नाटक मंडली होगा पूरा संसार है ईश्वर का एक भयंकर नाटक मतली है और क्या खराब है कि अच्छी है आपकी अपेक्षा के अनुसार क्या कर लोगे दिखाई दे रही है ना खड़ी ही है ये तो कहते ही है सभी हम लोग भी कहते रहे कभी मत बनाना दिन क्या करें स्वाध्याय करना है चिंतन मन करना है तो करना पड़ा में सारे नवा ना चाहते चाहते हो ना। तो देव क्या समझो समझो कोई भी कारण तो दिमाग को इसीलिए अनेक कारण निमित कारण बन जाते हैं न चाहते भी का बला दीवन न चाहते हो जाते ना कई घटनाएं हो जाती अगला अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर तो आपको मजबूरी में अपने रक्षा के लिए करनी पड़ जाती है क्या करोगे आप चाहते तो थोड़ी लेकिन अपनी रक्षा के लिए करनी पड़े समस्या है धर्मो रक्षती रक्षित क्या अपनी रक्षा करता देता अपने स्वधर्म की रक्षा उदारित्र प्राणाय सत्तिकादि शुवा रजता दे ये जो रजतादी है इन रजितादी वास्तव में है ही नहीं तक उसका अधिष्ठान ब्रह्म तुरी से करेंगे से खंडन कर दिया अब आए देखिये सारा विकल्प टीकाने वाच से निरुच माने तथा शब्द प्रवृत्तों निमित्तम वक्तव्य आप तुरी के प्रति तुरी तत्व को वाच्यत्व रूपेण स्वीकार करके उसको भी शब्दों में कथन करना चाहते हो तो उस ब्रह्म ब्रह्मतत्व में शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या है क्या आपको कहना पड़ेगा तत्वी व रूढ़िर् जातिर व्रिया व गुणों विकल्प प्रत्याह पांच विकल्प उठाया मैंने संबंध दूसरी रूढ़ी तीसरी जाति चौथी क्रिया पांचवी गुण अन्य चारिया गीता में यह पांच बिता रूढ़ी कल स्टार दे रूडी पर टिप्पण भी है पांचवा टिप्पण रूढ़ी मे प्रसिद्धि प्रसिद्धा प्रसिद्ध भी सीधे सीधे ले सकते हैं, जाति विशिष्ट द्रव्य। आप देखिए मूल में भाषगा खंडन करते हैं संबंध को पहले खंडन नहीं सदस्य संबंधा, संबंध को आधार के माध्यम से आप कृतत्व किसी शब्द के द्वारा खत्म नहीं कर सकते क्योंकि असतभूता इस जगत का सत्य्रम के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता शब्द प्रतिमित्त भाग व अवस्तुत्व शब्द प्रवृतिमित भाग अवस्तुत्व क्योंकि वह शब्द प्रवृति निमित्त के भागी ही नहीं हो सकता क्योंकि अवस्तुत्व तार संबंध भी क्या होगी सत्य के साथ असत्य का किस संबंध कल्पना भी करोगे तो संबंध भी असतृ ही होगा तुरैति विशिष्ट रूप कत नहीं तुरैति अवस्तुत्व जो, जो है वह अवस्तु है तुरस है ऐसे असद वस्तु का अवस्तु का तुरभूत वस्तु के साथ संबंध हो नहीं सकता विषयाभावे भाव है इसलिए विषय ही नहीं रह गया तो विषय विषय भाव संबंध आदि विकल्पना नहीं कर सकते संबंध की व्यवस्था नहीं हो सकती विषय क्या है? धर्म प्रतिनिधि तुर्यातर वस्त प्रमा विषत्म स्वरूप गवादिवत प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरग विषय भी नहीं हो सकता जिसके आधार पर आप जो है कथन करना चाहो भाष्य पैंतालीस पृष्ठ दूसरी पंक्ति ना भी प्रमाणांतर विषत्म गवादिवत प्रमाणांतरग विषय भी नहीं हो सकता है वो आदि के समान कैसे गैसे प्रत्यक्ष में अनुमान का विषय बन रहा है है नहीं? और शब्द के द्वारा वाचक वाच्यवाचक ग्रहण कर लेते हो, संज्ञा संजय संबंध बोध ज्ञानम उपमान गई का ज्ञान होगा गवया गाच्य हो। इत्यादि प्रमाणों के जो वस्तु के बहुत होता है वैसे प्रमाणांतरों के विषय नहीं हो सकता प्रमाणा तर ना भी प्रमाणांतर विषय स्वरूप स्वरूपेणा व प्रमाणांतर विषय नहीं हो सकता गवादिवत तो नापि जाति और आत्मा निर्बाधिक है निर्बाधिक होने के नाते गवादियों के समान इसको जाति भी नहीं मान सकते गौ क्या एक स्वधिक वस्तु है सावय वस्तु है, उसमें गोत्र जाति मानी जा सकती है में व्याप्त एक जाति मानी जा सकती है लेकिन ब्रह्म कोई सौपाधिक वस्तु न होने से उसे कोई जाति भी नहीं मान सकते और कोई सामान्य विशेषा भाव कि ये जाति कब मानी जाती है सामान्य और विशेष भाव हो तो उसी में क्या होता है अनेक विशेषो में एक सामान्य को मानना ही जाति मानते हैं नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य वह अनेक क्या है विशेष है ये वो एक विशेष अनेक विशेषों अलग अलग अलग में एक सामान्य मानना पड़ा इन सभी में घटक जाती है यदि अनेक विशेष ना होता तो वहां जाति अपनी मानती यथा आकाश आकाश में कोई जाति नहीं क्योंकि वो आ, अनेक आकाश होता नहीं अनेक आकाश विशेष नहीं है अतय उसमें आकाश आकाशवत तो जाती? नहीं मानते ब्रह्म भी अनेक विशेष स्वरूप वाला नहीं है अतय वो उसमें भी जाति नहीं हो सकता ना भी क्रियावत्व क्रियावत भी नहीं पाचक का होता है ब्रह्म में कोई क्रियावाचक शब्द को लेकर क्रिया को लेकर क्रियावाचक क्रिया विशिष्ट वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता जैसे पांच इत्यादि शब्द है उस प्रकार से ब्रह्म के क्योंकि ये ये ब्रह्म क्रिया रहित नावि गुणवत्ता नीलादिव निर्गुणत्व हर नीलादियों को लेकर के गुणवत्व भी आप नहीं कह सकते ब्रह्म में क्योंकि हर ब्रह्म निर्गुण है जैसे उत्पल में नीलम उत्पलम होता है आते वह शब्द प्रवृत्ति का निमित्त में से एक भी निमित्त न होने के कारण से शब्द के तरह वाच्य ब्रम न होने से शब्द वाच्य जो भी जो भी है इस संसार में उन सब निषेध के त्वार का कथन मैंने ब्रह्म को लक्षित किया जा सकता है अतो नाभिधान निर्देश निष्कर्ष दे दिया इसलिए अभिधान मैंने शब्दों के द्वारा उस निर्देश करना संभव नहीं है तब पूर्व पक्ष है फिर तो तुम्हारा ब्रह्म भले शून्य नहीं है किंतु कि समृत तो खरगोश के सिंह जैसा व्यर्थ ही है तुम्हारा ब्रह्म कोई मतलब नहीं उसका फालतू है वो शश विषाण आदि समत्वा खरगोश के सिंह आदि के समान हो जाएगा तुम्हारा ब्रह्मीय तत्व अतः निरर्थक है उसको जानने का भी कोई प्रयोजन नहीं खरगोश के सिंह को जान के क्या फायदा होगा कोई प्रयोजन से नहीं होने वाला है? पुष्प का वर्णन कर लो ग्रंथ लिगड़ा लो क्या कौन पढ़ेगा उस ग्रंथ को कोई पागल भी नहीं ए, देकार गया। है नहीं इसे है इसे ब्रह्म का चिंतन करना है निर्धक हो जाएगा ऐसा मत कहो क्यों भाई कहते हैं आत्म गुर्यस्य अनात्म तृष्ठा व्यावृत्त क्योंकि अपने आप के स्वरूप को जानने से क्या होता है आपका सबसे बड़ा लाभ यह है अनात्म संबंधी जो तृष्णा थी वह समाप्त हो जाता है तुरय को अपने आत्मस्वरूप अनुभूति कर लेने से अनात्मा जो जगत है एक तो विषय तृष्णा की व्यावृत्ति हो जाए, खत्म हो जाएगी इधम अस्थि इधमअपि में ये जो तृष्णा बना हुआ है वह समाप्त उसका साधन है अतिव तुरी को जानना जरूरी निरर्थक नहीं है ब्रह्म इसलिए अनात्म तृष्णा व्यावृत्त हेतु जैसे शुक्ति का अवगम ही वो रजत तृष्णायाजत की तृष्णा हुई जैसे आपको पता चला शुक्ति का है तो आद के हृदय में उत्पन्न हुई जो रजत प्राप्ति की जो तृष्णा तीव्र इच्छा वह अपने आप मिट जाता है जब जान ले रजत है नहीं, तो इच्छा रह आदमी वर्णन आता है इसके लिए कृष्णांजल कहते हैं ना हालत वह है आदमी अपने पत्नी की इच्छा से दौड़े दौड़े घर आया और घर में पत्नी मरी मिली तो क्या करेगा इच्छा की माही मर जाए। खत्म हो फिर वही ठंडा हो जाए। फिर भोग की चखा से कर सकता दौड़े विषय भोग के लिए विषय भोग क्या है अविद्या और जब आप दौड़े इतने लेकिन आपके सुबह ज्ञान की वजह से वहां देखा अविद्या मर गई है तो अविद्या मर जाएगी तो उसके बाद कहाँ से इच्छा कोई चीज की जगने वाली है इच्छा की महाविद्या थी वही मर गई तो इसी तरह यहां भी कहते हैं कि निरर्थक नहीं है भाई ये ब्रह्म स्थल है ना ब्रह्म स्थल में अधिष्ठान ज्ञान से ब्रह्म निवृत्ति फल नहीं होता क्योंकि भ्रम के कारण से भ्रम विषय संबंधी जो वह निवृत्ति मुख्य फल है शोक निवृत्ति तृप्ति ये तो फल सात अवस्थाओं में पंचदशी में आवर्ण, मल, मद पता नाम रूपात्मक तो भ्रांति उसके बाद शोक निवृत्ति और अंत में तृप्ति तृप्ति प्राप्त होती वही यहां पर बता रहे हैं आपके जो तृष्णा था उसका अभाव हो जाएगा तो तृप्ति हो जाएगी नहीं तुरस्य आप सती अविद्या तृष्णा आदि दोषाणाम तुरय को अपने आत्मस्वरूप न अनुभव के बाद में अविद्या और दोष हो ही नहीं सकते नहीं संभव अस्थि उनकी संभावना ही नहीं रह जाती है न चतुरुष आत्म तवगमे कारण अस्थित और तुरु को आत्म न जानने के प्रति और कोई कारण भी नहीं है अनवगम कारण नर्थात अवगमय कारण अस्त अनवगम में कारण मतलब क्या? आउट में कारण मस्त क्योंकि सर्वोपनिषदांत आदर तिर पक्षात सारे उपनिषद मंत्र इसी का कथन करते हुए क्षय को प्राप्त होते हैं